बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एस धमो सनन्तनो प्रवचन नंबर इकहत्तर भाग 3 आखरी सूत्रकसम उपसमस्त चाह निद्रो हॉति निष्पापो धम्म रसम पीबम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 मैं चार माह के बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा रोने धोने से क्या होगा रो धोकर तो जिंदगियां बिता दी तुमने चर्चा करने से क्या होगा झुंड के झुंड बना के विचार करने से और विसात करने से क्या होगा तो मुझे तो ना रोक पाओगे मेरा जाना निश्चित है रो रो के तुम ये क्षण भी गंवा दोगे आंसू नहीं काम आएंगे नौका बना लो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 शांति का रस पीकर रसम उप उस एकांत का मौन का शब्द सुनने दामे डूबकर अपना रस पियो अपने को चखो तो फिर निडर हो जाओगे फिर कोई भय नहीं बुद्ध रहें कि जाएं कौन कहा आता जाता सब जहां है वहीं है न कोई आता न कोई जाता सिर्फ हमारे संबंध टूटते और बनते तुम अगर असंग हो जाओ तो फिर कोई जीवन में पीड़ा नहीं दुख नहीं धर्म का प्रेमरस पानकर निष्पाप हो जाओ और धर्म कहां है धर्म का अर्थ होता है स्वभाव धर्म का अर्थ होता है तुम्हारी नियति तुम जो वस्तुता हो वही धर्म इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है वैसे ही धीर प्राज्ञ बहुश्रुत श्रीलवान